नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग 60 प्लस वालों से बात करते हैं सीनियर सिटीज़न को बुलाते हैं और उनके जीवन के कुछ खास अनुभव हम सुनते हैं सुनाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है जब एक अनुभव हम सुनते हैं तो बहुत खुशी होती है और हर इन्फॉर्मेशन बहुत ही सटीक होता है क्योंकि व्यक्ति जो है अपने जीवन का एक बहुत ही लंबा अनुभव उनके साथ होता है तो हर अच्छे बुरे का अनुभव उनके पास होता है सत्य असत्य का अनुभव होता है और उन चीज़ों को जब हम लोग सुनते हैं तो खुशी होती है तो आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज के इस शो में हमारे साथ दिनेश ध्यानी जी हैं जो दिल्ली से बता रहे हुए हैं और विशेष अपनी गवर्नमेंट सर्वेंट पूरा कर चुके हैं सिक्सटी रनिंग है रिटायर्ड हो चुके हैं गवर्नमेंट जॉब से और अभी ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़कर अपनी विशेष सेवाएँ बहुत ही अच्छी तरह से अध्यात्मिक जीवन बिता रहे हैं तो वही ऐसे विशेष व्यक्तित्व के हम कुछ ख़ास अनुभव आज के इस एपिसोड में सलामी ज़िंदगी में सुनेंगे तो आज के इस खास मेहमान सलामी ज़िंदगी के दिनेश ध्यानी जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार मैं वैसे उत्तराखंड का रहने वाला हूँ बचपन से ले कर सोलह साल तक उत्तराखंड में ही रहा आठवीं पास करी वहाँ से उसके बाद मैं दिल्ली मेरे फादर जॉब में थे तो मैं दिल्ली आ गया मेरी मदर भाई सब दिल्ली में रहते थे मैं गांव में चाचा चाची के पास रहता था तो पढ़ने में बहुत तेज था वहाँ मैंने स्कूल में आठवीं तक तो बहुत अपने स्कूल में टॉप किया तो टीचर छोड़ नहीं रहे थे मेरे को तो मेरे फादर ने कहा नहीं वहाँ गांव में तो फिर आगे कुछ हो नहीं सकता तो फिर मैं दिल्ली आया तो मेरे फादर ने मेरे को स्कूल में रख दिया नाइन्थ में तो हमारे टाइम हायर सेकेंडरी हुआ करती थी ट्वेल्व नहीं हायर सेकेंडरी होती थी और साइंस में मेरे को एडमिशन दे और साइंस था इंग्लिश मीडियम में अब मैं गांव का पढ़ा हुआ अब मुझे तो लेकिन इंटेलिजेंट होने कारण या लगन होने कारण ये नहीं देखता था कि कपड़े क्या पहन रखे थे कुछ में भी फार चौबीस घंटे पढ़ता रहता था।, था घर वाले मना करते थे इतना मत पढ़ इतना मत पढ़ और नाइन्थ में मैं बहुत अच्छे मार्क्स बने जबकि इंग्लिश मीडियम में होते हुए भी मैं बड़ी मेहनत करके और क्लास में सबसे पहला नंबर आया उसके बाद क्या हुआ कि टेंथ में भी बढ़िया चला अलेवेंथ में यही होप रही सबको कि ये तो टॉप करेगा हमारे टाइम क्या होता थे टॉप होते थे ना फर्स्ट क्लास जिनकी आती थी अखबार इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ में पेपर में नाम आते थे तो सब जो है इंडियन एक्सप्रेस में मैं रिज़ल्ट आया तो देखा कि इसका नाम होगा कहीं होगा गांव वाले रिश्तेदार सब ये लड़का तो बहुत टॉप है ये है फादर के ख्वाब थे कि आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग करेगा अब वो जब रिजल्ट आया तो फोर्टी मार्क्स अब वो सारा कैरियर जो है वहीं फिर मैं ह्ररास हो गया इतना ह्रास हो गया कि मतलब कुछ नहीं समझो आप फिर फादर ने किसी तरह कोशिश करी कि पंथ पॉलीटेक्निक कर है दिल्ली में ओखला साइड में तो वहाँ से कहा कि उस टाइम बहुत चलती थी पॉलीटेक्निक में अच्छा मिल जाता था इंजीनियरिंग हो ही जाती थी डिप्लोमा करने के बाद तो कहा वहाँ एडमिशन कराएंगे वहाँ एडमिशन के लिए कोई जान पहचान का मिला उसने कहा आप बेफिक्र रहो हम जो है एडमिशन आपका वहाँ करवा, करवा देंगे वो डेट निकल गई वो जान पहचान वाला बेकार हो गया फिर क्या हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एडमिशन बंद हो चुके थे एक नया कॉलेज खुला अरविंदो मेहरोली में तो वहाँ के लिए फिर मैं यूनिवर्सिटी गया वहाँ उन्होंने हमारे से लिखवाया पर्ची दी कहा कि उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन हुआ फिर वहाँ बीए जो है करता रहा तो मेरा इंटरेस्ट तो था नहीं क्योंकि मैं तो साइंस स्टूडेंट था और साइंस में मेरा अच्छा होता तो वहाँ बीए में मेरे को हिंदी इंग्लिस और ये फिजिक वो क्या है हिस्ट्री और पोलिटिकल साइंस अब वो मेरे लिए तो कोई हल्के सब्जेक्ट थे मैं इतनी मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी अब तो फिर क्या हुआ कि ये डिपार्टमेंट खुला है नया जिसका नाम अब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है और फादर की जान पहचान थी तो एक जो वहाँ का कलनर था वो आर्मी से डिपुटेशन पे आ गया राव में डायरेक्टर बन के तो उसने मेरे फादर का कि लड़का क्या करेगा जी बीए कर रहा है अब क्या कराएं तो कहे नौकरी लगवा लो उसको तो उन्होंने मुझे राव में भर्ती कर दिया दस पाँच उन्नीस सौ चौहत्तर तब से मैं वहाँ लगा रहा लगा रहा और वहाँ की नौकरी ऐसी नौकरी है कि बिल्कुल डिसिप्लिन नौकरी ज़रा सी गलती हो तो नौकरी से निकाल देते हैं और बाहर पोस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है इधर जाओ उधर जाओ मतलब इंडिया का कोई किनारा नहीं है जहाँ हमने नहीं छानते और यहाँ तक कि आपके अरुणाचल प्रदेश चाइना बॉर्डर पे जहाँ के आदमी नज़र नहीं आते अरुणाचल प्रदेश में इतनी गरीबी है कि वो लोग बेचारे वही खाते हैं जंगली चीज़ें बस अब जब हम यहाँ से ले जाते हैं तो हमसे मांगते हैं इतनी गरीबी है और बर्फ़ पड़ी रहती है ठंडा बहुत है यदि छः महीने और गांव में कोई ज़्यादा लोग नहीं होते आप लगा लो कि हम चार पांच स्टाफ के और बाकी वो जंगली उनके साथ कहाँ हमारी वो बात अपने वो तो वहाँ क्या करते हैं छः महीने तक कंटिन्यू रखते हैं उसके बाद डाउन कर देते हैं जैसे तेजपुर में हमारा ऑफिस था तो तेजपुर से फिर छः महीने बाद फिर ऊपर जाएंगे क्योंकि नहीं एक कंटिन्यू रहोगे ना तो मैंटली डिस्टर्ब हो जाता है आदमी और लाइट नहीं सड़क नहीं हेलीकॉप्टर से जाना दिल्ली से तेजपुर से उसको हम सौटी कहते हैं आर्मी के होते हैं वो हमारे ऑफिस के साथ अटैच होते हैं तो उनमें बैठ के वहाँ जाना वहाँ जाके बैठ जाना बर्फ़ में कोई लेना नहीं देना नहीं और काम तो जो करना है करना ही है लेकिन कुछ इंटरटेनमेंट कुछ नहीं लाइट नहीं अंधेरे में रहना यहाँ तक कि कई बार हेलीकॉप्टर नहीं आता था तो वहाँ भूखे मरने की नौबत आ जाती थी खाना तो उसी से आता है हमारा नीचे से राशन पानी यहाँ तक एक माचिस की डिब्बी भी लेनी हो तो नीचे से तेजपुर से लेनी पड़ती थी वहाँ कुछ नहीं मिलता तो वहाँ जो है इस तरह आर्मी वालों के साथ तब हम कोऑर्डिनेट करते हैं जैसे बॉर्डर पे जाना हो तो अकेले नहीं जा सकते आर्मी वाले जाएंगे हमारे साथ तो ब्रिगेडियर रैंक का वहाँ होता है उसके पास कम से कम ढाई तीन सौ आर्मी के आदमी होते हैं तो आप चाइना बॉर्डर पे गए जैसे वहाँ से जो भी हमने रिपोर्ट लेनी है वो लेके आए फिर इस तरह हेडकोटर भेजते हैं ये कम्युनिकेशन चलता रहता है दो साल वहाँ निकाले उस जगह का नाम था ताग बिल्कुल बॉर्डर पर तो वहाँ से फिर तेजपुर आए तेजपुर से फिर वापस दिल्ली आ गए फिर उसके बाद क्या हुआ कि एसपीजी में प्राइम मिनिस्टर के साथ नरसिम्हा राव हुआ करते थे उनके साथ मेरा सिलेक्शन हुआ फिर वहाँ तो ड्यूटी 24 घंटे की रहती है एसपीजी में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो कि प्राइम मिनिस्टर के लिए बना हुआ है तो उसके प्रोटेक्शन में रहे फिर वापस अपने डिपार्टमेंट में फिर वहीं कंटिन्यू नौकरी करी और इस तरह जो है साढ़े साल फिर साढ़े चालीस साल नौकरी करने के बाद फिर डिपार्टमेंट ने दो साल डिपुटेशन कंसलटेंट के रूप में रिटायरमेंट के बाद दो साल ऑल रहा इस साल साढ़े बयालीस साल उस डिपार्टमेंट में निकाले फिर बच्चे भी परेशान हम भी परेशान क्योंकि मैं कहाँ रहूँ बच्चे कहाँ रहे जंगलों में तो वो जा नहीं सकते बॉर्डर पर जा नहीं सकते तो दिल्ली में ही बच्चों को सेटल किया तो आज के डेट में जो है बच्चे लड़के की शादी हुए ग्यारह साल हो गए और लड़का अभी नौकरी कर रहा है लेकिन अभी शादी नहीं हुई उसकी और मिसेज ठीक है वो भी अपने हिसाब से काम कर रही हैं प्राइवेट में जी दिनेश जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने जीवन के कुछ खास अनुभव कैसे आपका जीवन का शुरुआत हुआ और शुरुआती में आपका एजुकेशन में बहुत अच्छा रुचि था और बाद में पता नहीं कि वजह से आपकी रुचि कम हो गई और चीज़ें जो है थोड़ी सी बदलने लगे आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं दिनेश जी से और अच्छी अच्छी बातें हम लोग उनसे सुनेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुना है डे रुमात बन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और दिनेश ध्यानी जी हमारे साथ हैं जो दिल्ली से पदारे हुए हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है गवर्नमेंट जॉब का और पूरे इंडिया टूर वो कर चुके हैं मेरे ख्याल से अपने समय पर 40 इकतालीस साल की उनकी नौकरी हो चुकी है और अब मैं चाहूँगा कि जैसे जीवन में उतार चढ़ाव बहुत सारे आते हैं जैसे बचपन के एक उतार चढ़ाव की बातें आपने बताएँ एक्चुअली में हुआ ऐसा क्या था कि आपका पढ़ाई से रुचि हट गया या जो तेजी थी जो आप नवीं में फर्स्ट आए फिर जब आपका फाइनल एग्जाम था उसमें आपको कम मार्क मिले इसकी वजह क्या हो सकती है इसकी वजह ये हो सकती है कि ज़्यादा मैंने मेहनत करी रात दिन पढ़ता रहा तो जो है वो ओवरलैप हो होगी और वो से जो है जितना वो करना था वो कर नहीं पाया मैं जितनी पिकअप थी जितनी वो थी वो हो नहीं पाए तो यही बात मेरे को अपना वो नॉलेज नजर नहीं आया नहीं तो कोई वो नहीं थी पढ़ाई में मतलब मैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था तो उस कारण जो है वो सारी गड़बड़ हो गई उसके बाद फिर लाइन ही चेंज हो गई फिर इंटरेस्ट ही मेरा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया पढ़ाई की प्रति क्योंकि किसी चीज़ की प्रति हठ साल बेकार है सब कुछ ये नहीं सोचा कि क्या करते मैंने कहा अब क्या करना है जो मेरी लाइन थी जो मेरे ख्वाब थे वो ये नहीं मिले तो क्या तब से जो है कुछ नहीं कर पाया फिर एंड में क्या हुआ कि जब देखा फादर ने कि इंटरेस्ट नहीं ले रहा आई पढ़ाई में कुछ पास हो जाता था बी ए में थर्डीज में आई वही मतलब इतना अपना कॉलेज जाना कॉलेज से घर आ बस पढ़ाई वढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं करनी तो उससे क्या नुकसान हुआ कि फिर आगे क्या होता है उस लाइन में या तो उसी लाइन का इंटरेस्ट होता है अब हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस तो सब्जेक्ट ही कुछ और है हिंदी इंग्लिश तो चलो चल भी जाए तो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में क्या वो होना था फिर इस तरह चलता रहा फिर फादर ने 1972 में मैंने हायर सेकेंडरी पास करी नाइन्टीन में बी फाइनल ईयर में मेरी जॉब लग गई ठीक दस मई को और एक साल जो है फाइनल ईयर का मैंने नौकरी के साथ कॉलेज भी गया है रेगुलर कॉलेज था मेरा तो क्या करता था कि सुबह कॉलेज चले जाना सात बजे और दो बजे तक कॉलेज रहना उसके बाद ऑफिस में बोल रखा था ऐसी ऐसी बात है तो उन्होंने मेरे को छूट दे रखी थी तो एक साल मैंने नौकरी के साथ ही कॉलेज निकाला फिर कॉलेज कम्प्लीट हुआ फिर बी की डिग्री मड़ी वहाँ इंट्री करवाई ऑफिस में तो उस तरह वहाँ डिपार्टमेंट में क्या हुआ कि प्रमोशन फिर सीनियर से ही होता है एग्ज़ाम होते थे अब वो एग्ज़ाम में क्या होता था कि अब थोड़ी सी सिफारिश ना हो तो वो नहीं निकालते थे आ, इस तरह सीनेटी से चलता रहा चलता रहा प्रोग्राम और ये साढ़े चालीस साल जो है वहाँ निकालने पड़े मतलब नौकरी में भी, भी इतना इंटरेस्ट नहीं रहा क्योंकि जॉब भी इस तरह का था टफ़ जॉब था मतलब फैमिली से अलग रहना किसी से कोई बात नहीं करना और यदि कोई ऑफिस के बारे में किसी को बता दें तो ऑफिस वाले इंक्वायरी कर देते हाँ और इस तरह अपने डिपार्टमेंट के बारे में किसी को कभी भी कुछ नहीं बताना है तो इस तरह सीक्रेट डिपार्टमेंट था और जो है इस तरह हमने अपना जीवन वहाँ निकाला तो उसके बाद मैं एक साल प्राइवेट सिक्योरिटी में रहा रिटायरमेंट के दो साल वहाँ कंसल्टेंट रहा एक साल प्राइवेट सिक्योरिटी में रहा और प्राइवेट सिक्योरिटी में क्या हुआ कंपनी बंद हो गई और वो क्या करते फिर वो कहते जी अब तो हमारे पास काम ही नहीं है महंगा नहीं है तो अपने घर बैठता हूँ फिर मैं यहाँ वैसे ब्रह्म कुमारी संस्था से मैं ऑन जॉब में ही चौदह 2011 से जुड़ा हुआ हूँ और उसके बाद मैं सुबह मुरली सुनने जाता था घर ना आके सीधे ऑफिस ही चले जाता था डायरेक्ट वहाँ से हाँ सीधे ऑफिस चले गया फिर शाम को आए फिर जैसे कोई करें अच्छा चुस्त था ही मैं दौड़ भाग में एज के हिसाब से काफ़ी चुस्त हूँ तो दीदियाँ बड़ी खुश हैं तो दीदी ने जो भी प्रोग्राम होने जैसे सेवा के तो दिनेश भाई वहाँ जाना है दिनेश भाई ये करना है किसी की टिकट लेने जैसे यहाँ से मधुबन से कोई भाई चले गए तो उनको रेलवे स्टेशन छोड़ना उनको ले आना या ये सामूहिक युग होता है दिल्ली में एक बार एक महीने में उसमें सेवा के लिए खाना खोना के वो सप्लाई इधर से उधर उधर से इधर बहनों के साथ मदद करना तो सारे खुश रहते हैं अब उसके बाद क्या हुआ कैसे चलता रहा चलता रहा तो हमारा सालीमार बाग में भाई साहब एक ऐसा पार्क है बहुत बड़ा हजार गज में है उस पार्क के अंदर हमने एक बहुत बड़ा हॉल बना रखा है लेकिन उसके अंदर कोई रहता नहीं है अब क्या हुआ कि उसके अंदर हमारे कुछ सामान था कम से कम काफ़ी पैसे का वो चोरों ने जो है उन्होंने तो कहा यहाँ तो कोई रहता नहीं आराम से दरवाजे तक भी तोड़ दिए और वो जो सामान जो है ले गए तो काफ़ी नुकसान हो गया तो तब दीदी ने कहा कि एक आदमी वहाँ के लिए चाहिए अब कम से कम दो ढाई हजार आदमी जुड़े हुए हैं शालीमार बाग से लेकिन कोई भी वहाँ रात को रहने के लिए तैयार नहीं जो भी बहाना गए नहीं जी अकेले तो नहीं रह सकते दो चाहिए दो चाहिए अब दो कहाँ से लें भाई अच्छा मैं उस टाइम हमारे उत्तराखंड अपने गांव गया हुआ था, मेरे को पता चला दीदी ने का दिनेश भाई ऐसे से परेशानी है तो मैंने कहा दीदी मैं रह लेता हूँ मुझे कोई परेशानी नहीं है <laughs> अब मैं वहाँ आज डेढ़ साल हो गया मेरे को कंटिन्यू अकेले रहता हूँ सुनसान जगह है हॉल बना हुआ है एक चार पाई दे रही बिस्तर दे रखा है बाथरूम बने हुए हैं वहीं अपना सोता हूँ घर घर नज़दीकी वहीं पर तो जैसे खाना खाने घर चले गए नहाने धोने तो वहीं नहा जाता हूँ कपड़े वहीं बदल लेता हूँ लेकिन खाना खाने घर जाऊँ कोई काम आ गया घर का तो वहीं से बंद किया अपना काम पे निकल गए अब जैसे मैं यहाँ आया हूँ तो और ताला लगा हुआ है वहाँ दस दिन वहाँ ताला लगा हुआ है एक भाई को चाबी दे दी तो भाई क्या करता है कि चार से पाँच मुरली सुनाता है उसके बाद वहाँ कोई नहीं रहता तो इस तरह अपना टाइम पास हो रहा है तो मधुबन भी मैं शांतिवन मधुबन आता रहता हूँ साल में दो दो बार भी आ जाता हूँ चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपना बचपन के अनुभव को ज़्यादा कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर लोडेड चीज़ें करने से भी चीज़ें जो है थोड़ी सी नेगेटिव बन जाती है इसीलिए कई बार चीज़ें जो है हमें रफ्तार हो लेकिन मध्यम रफ्तार हो बहुत ज़्यादा तेज में वो चीज़ें जो है एक्सीडेंट होने का संभावना बढ़ जाता है वैसे ही दिनेश जी के साथ हुआ और फिर उन्होंने उसको अच्छी तरह से संभाल लिया और अब अपना जॉब करते हुए ब्रह्मा कुमारी से ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े आध्यात्मिक जीवन को अपनाया उन्होंने और फिर आज सेवा में भी उपस्थित हैं और सेवा करते रहते हैं तो एक अच्छी बात उन्होंने बताया अपने जीवन का तो वही आगे बढ़ते हुए एक आध्यात्मिक गीत सुनते हैं आप सुनाए हैं रेडो माधपन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो का नहीं था जजंदा नमस्कार मैं हूं रवीना कार्यक्रम में आप सभी का, का फिर से एक बार स्वागत है दिनेश जानी जी हमारे साथ है 60 65 में भी हेल्थी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं क्यूँकी उनका जॉब ही इस तरह का था जहाँ पर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन को मेनटेन करना पड़ता था डिसिप्लिन की वजह से उनका हेल्थ अच्छा है और अभी भी सिक्सटी में भी वो सेवा में उपस्थित रहते हैं भागदौड़ करते हैं और कोई भी काम हो आले से नहीं करते हैं अलर्ट होकर उन चीज़ों को करते हैं तो आइए जैसे कि उन्होंने कहा अपने अनुभव में कि वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो उत्तराखंड में किस जगह पे कैसे आपका बचपन बीता और किस तरह का परिवेश था उस समय और आज का उत्तराखंड किस तरह का है वो बताइए और साथ साथ अपने परिवार के बारे में हमारे उत्तराखंड में बहुत गरीबी अभी तो इतनी नहीं है पहले बहुत गरीबी थी हम नंगे पाँव स्कूल जाते थे सुबह सात बजे मुंह भी नहीं धोना और पहाड़ों पे बहुत ऊंचाई पे गांव नीचे स्कूल हुआ करते थे नंगे पाँव कपड़े पहने नहीं पहने एक अंडरवियर टाइप का पहन दिया ऊपर से कमीज डाल दी नीचे चले गए बस्ता छोटा सा और पार्टियाँ हुआ करती थी जिससे हम उससे लिखते थे उसमें मिट्टी के उससे और पैदली नंगे पाँव शौचालय वगैरह भी रस्ते में ही करना और इस्कूल चले जाना मुँह नहीं धोना चार बजे स्कूल से आने किसका खाना वो बासी कुर्सी जो भी है वो खाना और फिर गाय बच्चियाँ चुकराने के लिए जंगलों में चले जाना जंगलों से आगे खूब खू खेल कूद करना खूब नाच नाचना ऊंचना यहाँ तक कि दस साल का उम्र में भी हम नीचे पहाड़ों के नीचे खेत होते हैं ऊपर हम गांव होते हैं तो वहाँ नीचे से बीस बीस किलो वजन के दस साल का बच्चा बीस बीस किलो हम वजन सर्वे रख के लिए आते थे और खूब खाना मतलब ऐसी नींद मतलब वहाँ जो है ना हेल्थ के हिसाब से उत्तराखंड बहुत अच्छा है क्योंकि पॉल्यूशन फ्री है बिल्कुल पानी बिल्कुल आप पानी की बोतल में रख दो पानी तो आप 10 दिन बाद देखोगे वो पानी वैसे का वैसे रहेगा कोई ख़राब नहीं और डाइजेशन इतनी बढ़िया होती है जो मर्जी खाओ हाजम हो जाता है सेहत जो है फर्स्ट क्लास रहती है वहाँ <laughs> तो क्या है कि आप जैसे शहरों में एक से चीज़ खा रहे हैं वो चीज़ नहीं है वहाँ अब तो डेवलप हो चुका है अब तो उस टाइम सड़क भी नहीं हुआ करती पच्चीस पच्चीस किलोमीटर शहर आने के लिए हमें पैदल आना पड़ता था लैंस्डोन एक जगह है हमारे घर से पैदल उस टाइम वो पच्चीस किलोमीटर था तो सुबह निकलते थे हम सात बजे रात के वो शाम को दो बजे करीब वहाँ पहुँचते थे लैंस्टोन वो शहर था और छोटी छोटी जगहें तो बीच में पड़ती हैं छोटी मोटी दुकानें वहाँ तो सामान किससे आता था घोड़ों से राशन जो भी आएगा घोड़ जैसे हमें दाल चावल तो थोड़े बहुत हो जाते थे लेकिन ज़रूरत पड़ गई नमक की चीनी की तो वो शहरों से घोड़द्वार हमारा शहर है वहाँ से घोड़ों में सामान आना है वो सामान लेके कर फिर वो गाँव में आते थे इस तरह कम्युनिकेशन हुआ और कई बार एक बार इतना अकाल पड़ गया कि खेतों में बारिश ही नहीं हुई बारिश नहीं हुई तो कहाँ से खाना था और अब अमेरिकन गेहूँ आया करता था उस टाइम 67 68 में एक अमेरिकन गेहूँ आया वो लाल गेहूँ हुआ करता था वो खूब आता था लेकिन उसके अंदर कोई स्वाद नहीं कुछ नहीं इस तरह टाइम पास किया हुआ <laughs> अब स्कूल भी ऐसे कि स्कूल में कहीं दस बच्चे क्योंकि पढ़ने को वहाँ लड़कियों को तो पढ़ाते नहीं थे पहले लड़के कितने हो दस बारह बच्चे हैं अच्छा जिनके पेरेंट्स बाहर जॉब कर रहे हैं वो सोचते क्यों रखें गाँव में उस बच्चों को साथ ले जाते हैं अब जैसे मैं आठवीं पास करने के बाद मैं दिल्ली आ गया तो सारी एजुकेशन दिल्ली में लेकिन बेस वहाँ रहने के कारण मतलब ये लगा कि 1954 का मेरा बर्थ है तो नाइनटीन में मैं गाँव से दिल्ली आया पंद्रह साल बाद और पंद्रह साल में मैं कितने आठवीं पास करके आया वहाँ से ये कम्युनिकेशन था ये एजुकेशन थी ये इस तरह था मतलब बहुत बैकवर्ड समझो लेकिन इंसानियत के नाम पे अभी भी उत्तराखंड टॉप पे है क्योंकि आप लगा लो आर्मी चीफ से लेके और जितने भी बड़े-बड़े पोस्टों पे हैं वो सब उत्तराखंड के हैं इस टाइम तो क्योंकि वहाँ दो चीज़ें बहुत अच्छी है एक तो लोग ईमानदार होते हैं और एक मेहनती होते हैं तो उससे क्या होता है कि इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है हर कोई भी आदमी आज जॉब में लेने के लिए प्राइवेट वाले भी कहते हैं भाई गढ़वाल का रहने वाला है कुमाऊं का रहने वाला है उत्तराखंड का रहने वाला है वो फट से जॉब देते हैं क्योंकि विश्वास है ईमानदारी से काम करते हैं और मेहनती होते हैं ताकतवर होते हैं तो ये हमारी जो है लाइफ वहाँ काफ़ी टफ थी लेकिन अब तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया लेकिन अब डेवलपमेंट किधर हुआ सड़कें बन गई सामान से शहरों से जाने लगा घूमने फिरने लोग जाने लगे और टूरिस्ट प्लेस बहुत है जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री हरिद्वार ऋषिकेश सारे मैक्सिमम वहाँ अब ये जैसे मसूरी हो गई कितने टॉप की जगह है कहने का मतलब ये है कि लेकिन वहाँ गांव खाली हो गए हैं अब वो गाँव की लाइफ में कोई रहने चाहता खेती कोई करता नहीं सब खेत जो है बंजर पड़ गए घास उग गई है उनमें कोई लेना नहीं देना नहीं तो गांव में कोई है नहीं तो सब जो है शहरों में बस गए अब जबकि मौसम के हिसाब से और पानी के हिसाब से सबसे बढ़िया जगह है और इतना आजकल जैसे इतना बढ़िया मौसम हो रहा है तो बहुत बढ़िया मौसम और डाइजेशन का इतना अच्छा है कि जितना मर्ज़ी खा लो आप सबको हजम हो जाएगा तो कहने का मतलब जगह तो बने लेकिन गवर्नमेंट थोड़ा सा उसके ऊपर सोचे लेकिन गवर्नमेंट का कोई आंख बंद कर रखे है, सोचती ही नहीं उसके बारे में जैसे कि प्लानिंग करें, इतने बड़े बड़े खेत हैं उनको सरकारी उसमें ले के किसी तरह खेती करवाए तो यहाँ आने के लोगों को जरूरत ही नहीं है ये जो बेरोजगारी बढ़ती है सब वहाँ से यहाँ जाते हैं क्यों आएंगे लोग वहाँ उनके पास इतनी खेती है इतने बड़े बड़े मकान हैं और यहाँ एक कमरे में रह रहे हैं जिसमें कि एक घंटे पानी आता है और दम घुड़ रहा है उन कमरों में पॉल्यूशन दिल्ली में कितना ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो यहाँ आ रहे क्यों वहाँ साधन नहीं है जॉब के तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक नहीं है इसलिए वो सारा जो है नुकसान हो रहा है अब सड़कें बना के तो बना दी फर्स्ट क्लास सड़कें तो बन गई हैं लेकिन वहाँ जॉब का भी तो करो ना कुछ या वो खेती जो पड़ी है उसको डेवलप कराओ फल लगाओ किसी तरह का कोई इस तरह करो कि जिससे कि सारे सिंचाई के साधन सही हो जाए तो कोई रहने को तैयार नहीं है अब सब शहरों में चले गए हैं और जो है आज बहुत एडवांस हो रहे हैं किसी ज़माने में उत्तराखंड जो है बहुत पिछड़ा था लेकिन आज तो काफ़ी आगे बढ़ चुका है किस हिसाब से वहाँ के डेवलपमेंट के हिसाब से नहीं शहरों में आके नौकरी करके हिसाब से अब ब्यूरोक्रेट भी टॉप पे हैं उत्तराखंड के और बिजनेस में भी आ गए हैं हर चीज़ में आजकल आगे बढ़ गए हैं तो कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल जो है गढ़वाल उत्तराखंड छोड़ दिया लोगों ने और शहरों में गढ़वाल कुमाऊं जो शहर हैं डिस्ट्रिक्ट हैं गढ़वाल के अंदर आठ डिस्ट्रिक्ट हैं और ऐसे कुमाऊं के अंदर भी आठ डिस्ट्रिक्ट करी गए हैं तो वो छोड़ के लोग शहरों में आ गए अब उससे जो है अब आप बताओ हमारे गांव तेरह घर थे वो तेरह के घर धर तेरह टूट चुके हैं और उन तेरह जबकि मेरे अकेले परिवार में हम पचास आदमी हैं मेरे फादर चार भाई दो बहने थे मेरे फादर की अब तो लगा चार भाइयों के बच्चे अब हमारे मेरे बच्चों के बच्चे हो गए इस तरह इतना यहाँ शहरों में हम जब कभी फंक्शन करेंगे तो 50 हमारे अपना परिवार ही जमा हो जाए यदि वो गांव में रहता तो कितने एक गांव में जब एक परिवार के 50 हैं तेरह गांव कितने होते हैं तेरह घरों के होते ना तो जनसंख्या कहाँ से तो सब शहरों में रहने लगे तो जंगल बना हुआ है बस जाओ दो चार दिन रहो अब यह है कि मार्केट बन गई है तो शहरों से अब वहाँ सब्जी भी नहीं कोई कर रहा एक तो क्या हुआ जंगली जानवर बहुत हो गए शोअर बंदर और ये क्या कहते हैं यहाँ तक कि ये जो भेड़िया टाइप के होते हैं वो भी वहाँ आ गए हैं अब उस खेतों को तो हाँ टाइप की छोटे छोटे और वो जो खेतों को बिल्कुल साफ़ कर जाते हैं जैसे आलू आया आलू खा को खा गए कोई सब्ज़ी आई सब्जी को खा गए तो क्या करेंगे लोग अब लोग कहते हैं यार किसके लिए करना है जब उन्होंने खा जाना है हम फिर फिर फायदा किया मेहनत करें इसलिए मार्केट गए अब यहाँ अब रोडें अच्छी बन गई है कम्युनिकेशन ठीक है तो गाड़ी आती है सब्जी की वहाँ से मार्केट से खरीदे नौकरी कर ही रहे हैं बच्चे अब जैसे मेरे खुद के परिवार में मेरे चाचा के लड़के के दोनों बच्चे आर्मी में हैं और वो भी आर्मी में था भाई भी कजन तो अब वो उसने दोबारा जॉब करके पौड़ी में एक आर्मी वेलफेयर है वहाँ जॉब कर रहा है चालीस पचास हज़ार रुपये से मिल रहे हैं उसको और पेंशन मिलती है दोनों लड़के आर्मी में हैं एक लड़की पढ़ रही हो एम ए कर रही हो तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है एक बहू है बहू ने गायें रखी हुई हैं दो एक गाय दूध देती है तो दूसरे दूध देना बंद कर दे दूसरे देने लग जाती है तो एक तो दूध उनको मिल जाता है लकड़ी मिल जाती है और घर में ले रखा है तो उनके खर्चे भी क्या हैं कुछ भी ख़र्चे नहीं हैं तो इस हिसाब से वहाँ चल रहा है माहौल तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा गवर्मेंट चाहे तो वहाँ करा सकती है कुछ क्योंकि एक आदमी है उसने अपने गाँव में यहाँ से नौकरी छोड़ के गया स्पेशली तो उसने वहाँ खेती करनी शुरू करी है नए तरीके से तो वहाँ बड़े बड़े अच्छे उसने कर दिए हैं कुछ ना कुछ मेहनत कर लिए तो वही चीज़ है कि यदि यहाँ से ट्रैक्टर या ऐसे मॉडर्न हथियार वो जो खेती के औजार ले जाए जाएं तो ऐसी बात नहीं है बड़ी अच्छी खेती हो सकती इंटरेस्ट देना ना गवर्नमेंट ले ना जी दिनेश मैं काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया उत्तराखंड के बारे में जहाँ आपका बचपन बीता और उस समय का और आज के समय में काफ़ी अंतर हो गया उस समय तो घोड़ा से जो है सब चीज़ें आ जाती थी अभी तो मोटर गाड़ी हो गई है सभी चीज़ें जो है आसानी से मिल जाती हैं और इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत ये हो गया आपने कहा कि पहले तो लोग खेती करते थे और खेती करके अपना अनाज उगा के अपना खाते थे और हेल्दी वेल्दी रहते थे लेकिन कुछ समय अकाल पड़ा अकाल पड़ने की वजह से फिर चीज़ें जो है मार्केट से आने लगीं और फिर धीरे धीरे उसमें एक बदलाव आता गया और आज लोग खेती कम कर रहे हैं यानी खेती करना बिल्कुल बंद ही कर दिया है तो क्यों ऐसा हुआ क्योंकि कहानी दो चीज़ें बीच में आ गई एक तो रेडीमेड चीज़ें उनके पास आने लगी और ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सुधर गया जिसके वजह से लोग शहर से सीधे जुड़ने लग गए एक ये चीज़ हो सकती है और दूसरी है कि जब खेती करते हैं तो खेती करने में दिक्कतें ये आती कि पहले जैसा लोग बहुत ज़्यादा नहीं है कम है लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो खेती करते हैं तो उनकी खेती बर्बाद हो जाती है पशुओं के बारे में क्योंकि पशुएँ जो हैं बहुत ज़्यादा हो गई है तो यहाँ कहीं ना कहीं तालमेल बिठाने में या फिर मुश्किलें आती हैं कि अकेला व्यक्ति होगा तो खेती करे या नौकरी करे तो प्रेफर यही करेगा कि अकेला व्यक्ति खेती करने में मेहनत ज़्यादा है और पहाड़ी इलाक़े में बहुत ज़्यादा मेहनत और उसके बाद मेहनत करने के बाद फल निकलने के पहले अगर कोई जानवर उसको ख़त्म कर देता है या खा लेता है तो किसान की तो बस तो इस वजह से किसानी कम और नौकरियां ज़्यादा करने लगे हैं और लोग शहर से जुड़ गए हैं क्योंकि गांव में रहते रहते अगर परिवार के कुछ एक सदस्य भी शहर में आ जाता है तो बाक़ी लोगों को वो खींच लेता है तो इस वजह से वहाँ की जनसंख्या पहले जितनी है लेकिन जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं है क्योंकि लोग शहर से जुड़ गए हैं और कुल देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है अच्छा भी है तो कुछ नुकसान भी है दोनों चीज़ें हमें जो है दिनेश भाई के शब्दों से लगता है कि उत्तराखंड में कुछ चीज़ों की कमी है कुछ चीज़ों की इम्पोर्टेंस है कुछ चीज़ें जो है बढ़ रही हैं और कुछ अवेयरनेस के साथ साथ कुछ चीज़ें जो है बहुत अच्छा भी है और बहुत अच्छा नहीं भी है तो आई आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छी ही अच्छी बातें हो रही दिनेश जी से और आशा करता हूँ आपको उत्तराखंड की जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में आपने सुना और मैं चाहूँगा दिनेश जी आपका जो बचपन का लाइफस्टाइल था उस समय जैसे कि आपने कहा जो भी मिला वो खा लेते और खेती की ही चीज़ें आप खाते थे और पहाड़ी से नीचे उतरना ऊपर चढ़ना ये काफ़ी आराम से आप कर लेते थे टाइम भले ज़्यादा लगता था लेकिन लोग उन पैदल ही किया करते थे लेकिन अभी जो बदलाव आए हैं जैसे आपने कहा काफ़ी तरक्की हो गया है कॉर्पोरेशन आ गया है वहाँ पर चीज़ें जो है बिल्कुल शहरी वातावरण शहरी जीवन शैली बन गया है तो क्या ये ठीक है या इसमें कुछ और बदलाव होना चाहिए इसमें बदलाव ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट को वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए अब जॉब अपॉर्चुनिटी तो बहुत मिल सकती है वहाँ जैसे कि खेतों में यहाँ से ट्रैक्टर चले जाएँ तो लोग वहाँ उनमें लग जाएँ खेत हो जाएंगे जब वहाँ पब्लिक रहने लग जाएगी तो जानवर भाग जाएंगे वैसे भी और दूसरा वहाँ जैसे बंदर क्यों हैं या शोर क्यों हैं पब्लिक ही नहीं है और कुछ गवर्नमेंट इस तरह करे कि उनको भगाने का कुछ साधन करे जैसे बंदरों को शहरों में भगाया जाए उस तरह करे तो क्यों नहीं खेती होगी कुछ लोगों का इंटरेस्ट तो ये हो जाता कि करके फ़ायदा क्या है हमारे को करते हैं और जानवर खा जाते हैं तो मेन चीज़ ये है कि गवर्नमेंट उसमें एक्शन ले गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले तो बहुत बढ़िया जगह है बहुत अच्छी खेती होती है फ्रूट होते हैं सब्ज़ियाँ होती हैं अनाज दाल गेहूँ चावल सब कुछ होता है लेकिन वो बंजर पड़ गए खेत अब उनको आवाज़ कौन करे अच्छा सीढ़ी नुमा खेत होते हैं और सीढ़ी नुमा खेतों में तो मेहनत बहुत होती है लेकिन गवर्नमेंट कुछ जैसे आजकल ट्रैक्टर भी हाथ के भी बन चुके हैं अब गरीब लोग हैं वो थोड़ी खरीद सकेंगे हैं बीस बीस पच्चीस तीस तीस हज़ार या कोई नहीं होता इतना पैसा सब्सिडी तो सब्सिडी दे और दो बैल होते हैं उन पर हल लगाना जोतना अच्छा दूसरा आदमी नहीं तो हल कौन लगाएगा सब तो ये आगे लेकिन गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि जिससे वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ के लोग वहीं रहें क्यों आएंगे शहरों में और जैसे कि दिल्ली शहर से बहुत दूर नहीं है साढ़े तीन सौ किलोमीटर का डिस्टेंस है तो लोग सोचते हैं यार क्यों ना दिल्ली चले जाएं यहाँ एक कमरे में रह रहे हैं और उस कमरे में रह के पानी की दिक्कत खाने की दिक्कत नौकरी में कुछ तनखा नहीं मिलती बहुत कम मिलती है क्योंकि इतने पढ़े लिखे होते नहीं है और पढ़े लिखे यदि हायर सेकेंडरी वहाँ से बारहवीं कर भी लेते हैं तो वो जो यू उत्तराखंड के एजुकेशन है वो दिल्ली के मुकाबले कुछ भी नहीं है तो क्या जॉब मिलेगा उनको आजकल बेरोजगारी कितनी है अच्छे अच्छे इंजीनियर भी आजकल जो है जो एक एक लाख सैलरी लेते थे इंजीनियर वो आजकल दस दस बीस बीस हज़ारों में नौकरी कर रहे हैं शहरों में क्यों जॉब ही नहीं है तो कहने का मतलब है, गवर्नमेंट थोड़ा चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है वहाँ की क्योंकि वहाँ का लोग नहीं आना चाहते यहाँ इसी कि जॉब मिल जाए वहाँ और जॉब ना भी मिले उनकी खेतियाँ जो है ना चालू जाए क्योंकि पानी की दिक्कत नहीं हो पानी पानी तो कुदरत का भी होता है नदी नाले भी होते हैं और गवर्नमेंट ने नदी से जैसे पंप लगा रखा है तो पंप से सारे चाहे तो और खेत भी जमीन नदी के किनारे जो खेत हैं वो तो बिल्कुल प्लेन है जहाँ हमारे 40-40 कुंटल चावल 40-40 कुंटल गेहूँ होते हैं आजकल वहाँ जीरो हो रहा है मतलब घास उग गई है तो वो खेत तो हो सकते हैं लेकिन कोई इंटस्ट्री नहीं है गवर्नमेंट को तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि अब शहरों में नौकरी कर भी रहे हैं परेशान हैं बच्चों अच्छा फिर जैसे ही यहाँ आते हैं तो लेडीज़ तो फिर वो काम करने को राज़ी नहीं होती वो तो शहरों की हवा लग जाती है तो वो सोचते क्यों जाएं गाँव में भाई हम वहाँ तो मेहनत करनी है अब गाय रखोगे तो गाय के लिए तो भाई घास भी लाना पड़ता है उसको रात के चार बजे चारा भी देना पड़ता है फिर छः सात बजे उसका दूध भी निकालना पड़ता है फिर उसके जो गोबर है उसको भी साफ़ करना पड़ता है खेतों में मेहनत करनी तो अय्यासी हो गए अय्यासी हो गए यहाँ दो रोटी मिल रही है उसी में मस्त हैं पचास बीमारियाँ लग गई हैं पॉल्यूशन से हाँ जी दवाइयाँ खाओ दवायाँ खाओ दवाइयाँ भी जी रहे हैं और वहाँ कोई दवाई नहीं कुछ नहीं कोई बीमारी नहीं कोई हॉस्पिटल नहीं भगवान के देन से हैं बीमार भी हो जाते हैं छोटे मोटे उससे ठीक हो जाते हैं या वहाँ की जड़ी बूटी ऐसे हैं जब से काटते हैं जैसे कहीं पे कट जाए कितना गहरा भी तो ये घास ऐसी होती तो है उसको निकालो उसका दूध निचोड़ो उसमें लगा दो तो ठीक हो जाती है बुखार आ गया बुखार में जो है एक घास होती है बिल्कुल उस पर यूँ छू तो काटने को दौड़ती ऐसे उसको काटो उसको पीस के उसको खा जाओ बुखार गए कहने का मतलब वहाँ की चीज़ें वहीं हैं जो पुराने लोग थे वो कहाँ उनको सब वही दवाइयाँ हैं लेकिन आज तो आज तो ऐसी बीमारियाँ हो गई अब वो शुगर ही हो गया, गया। कहाँ से वहाँ कहाँ शुगर होना है जब तुम अप डाउन कर रहे हो रोज़ तीन चार किलोमीटर यूँ यूँ कर रहे हो तो सारा शुगर कहाँ से आएगा शुगर क्यों आ रहा है बैठ के आ रहा है गैस का खाना खा के आ रहा है प्रेशर कुकर का खाना खा रहे हो आप उससे गैस बन रही हो गैस से अंदर हो रहा है पेठे बैठे कुछ नहीं है चाय पी लो चाय पी लो वहाँ कहाँ तो प्योर अच्छा फिर क्या है दूध होता है जो गाय का वो घास यहाँ की तरह थोड़ी वो क्या डाल दो उनमें दुनिया भर की चीज़ें वहाँ तो घास खाते हैं हरी हरी घास खाते हैं गाय और वो दूध इतना स्वादिष्ट होता है घी इतना बढ़िया होता है कहने का मतलब वहाँ की लाइफ वहाँ के जो लोग रह रहे हैं ना उनको देखोगे कि लगता न, दिखने में कमज़ोर लगेंगे तो कोई बीमारी नहीं उनके अंदर कहें और जी रहे हैं अस्सी अस्सी नब्बे नब्बे साल तो यही है कि हम लोगों की भी कमजोरी है कि जो वहाँ छोड़ के थोड़ी सी मुसीबत आई तो छोड़ के भाग आए भाग आए तो यहीं के हो गए फिर यही कई दो चार दिन के लगे तो वो बेचारे दो चार जो रह रहे हैं वो क्या करेंगे तुम्हारे लिए उनके पास क्या है वो तो अपने साधनों से जी रहे हैं मोटा खाना मोटा रहना मोटा कपड़े हैं भी नहीं है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस भी टेम्परेचर होता है तो वो एक स्वेटर में काम चला लेते हैं या हम साले दस टेम्परेचर में भी दस दस कपड़े पहनते हैं तो शारीरिक जो अम्बिनेशन हमारा खत्म हो चुका है तो फर्क तो क्यों नहीं है जी दिनेश जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया आशा अच्छा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को खास रेडियो मजबूत सुनने वाले श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कि किस तरह से उत्तराखंड का जीवन शैली बहुत ही हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस वाला है लेकिन फिर भी लोग वहाँ से नौकरी या फिर पैसों की अभाव के कारण शहरों में आते हैं और शहरों में बसने लगते हैं फिर शहर में एक बार शहर का अनुभव हो जाता है तो फिर गाँव में रहना मुश्किल हो जाता है और बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल आपने दिया कि वहाँ एक स्वेटर से भी लोग माइनस डिग्री में भी काम कर लेते हैं और यहाँ पर प्लस डिग्री में भी जो है ज़्यादा 10 डिग्री हो तो 10 कपड़े पहन लेते हैं तो ये इतना बड़ा अंतर है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है पोल्यूशन फ्री है और यहाँ पोल्यूशन युक्त है वहाँ का खाना भी पॉल्यूशन फ्री है और बहुत ही हेल्दी फूड होता है थोड़ा भी जो खेती करते हैं उनके जीवन में अगर उनको देखते हैं तो उनका लाइफ हमारे लाइफ से काफ़ी अलग हो जाता है और हेल्थ में भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मैं चाहूँगा कि जैसे कि उत्तराखंड में काफ़ी समय से आप रहा है तो वहाँ के उत्तराखंड में जैसे कि तीर्थ स्थलों की भी बहुत अच्छा टूरिज़्म भी बहुत अच्छा है वहाँ का तो मैं चाहूँगा कि टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं और जिन चीज़ों का आपने देखा है और अभी नया जो टूरिज़्म बना हुआ है उसके बारे में बताइए ऐसा टूरिस्ट प्लेस तो वहाँ यहाँ से शुरू हो जाओ आप दिल्ली से होते हुए मेरठ जब जाओगे तो हरिद्वार सबसे पहले पड़ता है और उस साइड को चले जाओगे देहरादून पड़ता है एक बीच में जगह है ओली ओली वहाँ बहुत ठंडा रहता है उसके बाद टेरी पड़ जाता है हरिद्वार ऋषिकेश टेरी, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री जमनोत्री और इन सब का कनेक्शन है श्रीनगर गढ़वाल में एक श्रीनगर जगह है जो जितने भी लोग बद्री केदारनाथ जाते हैं बहुत बड़ा शहर है और दिल्ली गढ़वाल की यूनिवर्सिटी वहीं है हेमंत चंद्र जो चीफ मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर हुआ करता था उसके नाम पे वो यूनिवर्सिटी बनी हुई है बड़ी तगड़ी यूनिवर्सिटी है तो श्रीनगर दूर दूर आईआईटी भी है आई आईटीआई और पौड़ी जगह है ये बहुत ऊंचाई पे तो आज से समझ लो कि सौ साल पहले के लोग जो है जिसको टी हो जाया करती थी तो उस पौड़ी जाया करते थे वहाँ जो है पेड़ जो है ना उन पेड़ों की हवा से जो है टी ठीक हो जाती थी और इतना मतलब इस्पेशली मरीज़ जो है टी का वहाँ जाता था तो दरगत जो पेड़ को कहते हैं वो पेड़ जो है उसके बुराँस के जैसे होते हैं एक बुराँस होता है उसका जूस निकलता है तो आप जब कभी इस साइड जाओ ये मसूरी साइड तो वहाँ वो ब्राँस का जूस निकाले वो बड़ा टेस्टी होता है और उससे सेहत के लिए बहुत बढ़िया है तो इस तरह वहाँ की चीज़ें वहीं लोग यूज़ करें ना तो बहुत फल मिलते हैं जंगली फल बड़े टेस्टी होते हैं तो उनसे जैसे कबज है पेट की वो ठीक हो जाती है और खाने पीने से जो है वहाँ के फल फ्रूट जो है वो खा के आदमी जो है जैसे भट भुट्टे होते हैं तो भुट्टे भी वहाँ बड़े टेस्टी होते हैं यहाँ शहरों जैसे भुट्टे जो है कोई टेस्ट नहीं होता इनमें बड़े मीठे होते हैं तो मिट्टी का तो फ़र्क है ही मिट्टी तो बहुत अच्छी है वहाँ की और तीसरे स्थान में आप बद्रीनाथ चले जाओ एक ही रूट बनता है जैसे चार धाम हैं तो इधर से जाए पहले हरिद्वार फिर ऋषिकेश फिर गंगोत्री फिर जमनोत्री फिर बद्रीनाथ फिर केदारनाथ और वापस दिल्ली तो ये टूर टूरिस्ट प्लेस हैं बड़े अच्छे प्लेस हैं और पौड़ी इतना बढ़िया है कि वहाँ जो है पहाड़ों पे इतने बड़े बड़े चोटी पे है इतना अच्छे ऑफिस बने हुए हैं इतनी आब हो के हिसाब से ठंडा बिल्कुल फर्स्ट क्लास वो जगह बहुत अच्छी है और ऋषिकेश में चले जाओ आप ऋषिकेश में तो आपने देखो कितने बड़े बड़े वो हैं वहाँ जो ये जो बने होते हैं बड़े बड़े महात्माओं के आश्रम स्वर्ग आश्रम तो स्वर्ग आश्रम का जो महंत है वो इतना बड़ा है कि हमारे प्रेजिडेंट के भी उतने ठाठने होंगे जितने उसके ठाठे हैं वहाँ ऐसा रहना खाना ऐसा हिसाब किताब इसी तरह कई आश्रमें हुआ कहने का मतलब ये है कि वो नीचे की तलाटी की तरफ हो गए वो मैदानी इलाके और उसके बाद फिर पहाड़ शुरू होते हैं तो पहाड़ जैसे अब सारे लोग जो हैं मैक्सिमम जो पहाड़ों पे रहते थे वो सब इधर बस गए हरिद्वार ऋषिकेश आपके देहरादून कुमाऊं गढ़वाल के नाइन्टी लोग हैं देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार और आपके इन्हीं शहरों में बस गए तो अब वो क्यों जाएंगे पहाड़ों में तो ये बात हो रही है मेन और उससे जो है धीरे धीरे जो है कम्युनिकेशन ख़त्म है हम लोगों का कोई वो ही है ही नहीं वो एंड डिस्ट्रिक्ट तो पौड़ी गलवार डिस्ट्रिक के अंदर ही श्रीनगर आता है तो श्रीनगर एक शहर ऐसा है कि उसके अंदर दिल्ली जैसे शहर की सारी फैसिलिटी वहाँ रहने खाने गुरुद्वारा से ले मतलब हर चीज़ उसके अंदर मंदिर बड़े बड़े अच्छे आई यूनिवर्सिटी है हेमंती नंदन भावगुणा यूनिवर्सिटी है और प्रोफेशनल बहुत ऑफिसेज़ हैं मतलब वहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटी के बड़े अच्छे अच्छी जॉबों पे बाहर जा रहे हैं फॉरेन भी जा रहे हैं तो अच्छा मतलब और उसके सबसे बड़ी खूबी क्या है कि उसके यहाँ एसएसबी स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो जो है उसका ऑफिस है बहुत बड़ा और उसमें जो है बिल्कुल नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है वो नदी का नाम सरस्वती करके है ऐसी है तो उस नदी किनारे बहुत बड़ी नदी है वो भी और उसके किनारे ये शहर बसा हुआ है क्या होता है कि वहाँ होटल भी बड़े अच्छे से बन गए हैं और वहाँ के लोग जो है श्रीनगर के लोग कम ही बाहर निकलते हैं वो वहीं सेटल हो जाते हैं क्योंकि वहाँ हर चीज़ फैसिलिटी कर दी है गवर्नमेंट ने तो उससे आगे जो है ना वो आगे जैसे आप हम बद्रीनाथ जाते हैं तो उसी रूट से जाते हैं तो जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो दिल्ली से जाने के बाद हरिद्वार जाएँगे हरिद्वार से रिसके जाएंगे ऋषिक के बाद नेक्स्ट हॉल्ट उनका श्रीनगर में होता है क्योंकि श्रीनगर के बाद पहाड़ और ऊँचा हो जाते हैं बद्रीनाथ जाने के लिए फिर वो आगे जाके जाते हैं जोशीमठ जोशीमठ से फिर बद्री केदारनाथ जाते हैं तो उस रूट से ही वापस भी आते हैं एक तो खाने की व्यवस्था हो जाती है लोगों के वहाँ पे फिर गुरुद्वारा जैसे मंदिर जैसे वहाँ वो भी बने हुए धर्मशालाएं बने हुए हैं होटल हैं अच्छे अच्छे तो सब चीज़ वहाँ लोग सट पी बने हुए हैं तो वो शहर की तरह है बिल्कुल तो वहाँ के बच्चे भी इसी तरह हैं जैसे दिल्ली के बच्चे बिल्कुल मॉडर्न फैशन में बिल्कुल पहाड़ों की तरह नहीं हैं सब मॉडर्न हिसाब किताब है तो ये वहाँ मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं काफ़ी दिन वहाँ रहा हूँ क्योंकि मेरे मामा जी का वहाँ मकान है तो उनके यहाँ मैं जाता हूँ तो वहाँ काफ़ी दिन मैं रहता हूँ तब तो मुझे वहाँ के बारे में इतना पता है जी दिनेश जी काफ़ी अच्छी बात आपने श्रीनगर के बारे में बताया जब भी आप जाते हैं वहाँ की जीवन शैली शहरों जैसा है और वातावरण शुद्ध है और टूरिज़म का हिसाब से देखा जाए तो वहाँ ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और वहीं से फिर आगे गढ़वाल वगैरह जाना होता है तो आई आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि रेडियो के माध्यम से आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि जैसे कि आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान से भी जुड़े हुए हैं काफ़ी सेवाएं भी करते हैं वो भी आपने सुनाया और एक मैसेज के तौर पे आज के समय में जो जीवन शैली हमारा लोगों का जो जीवन है उसको देखते हुए क्या मैसेज बताना चाहेंगे मेरा यही मैसेज है कि आप सच्चे रहो मेहनती रहो तो आपको दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है आप सेहत से भी अच्छे रहोगे और आपकी उम्र काफ़ी बढ़ेगी और जो है आपको हर खुशी मिलेगी ये नहीं कि बैठे बैठे ही आप सब कुछ और झूठ का साथ लेते हैं 90 परसेंट शहरों के लोग झूठ बोलते हैं झूठ के सारे जीते हैं झूठ बोलना सच्चाई में कड़वी होती है सच्चाई कड़वी जरूर है लेकिन सच्चाई का आद, सच्चा आदमी कभी मार नहीं खाता और मेहनती किसी भी काम के लिए एक देह देह अभिमान छोड़ो यदि आप देहा अभिमान छोड़ देते हो तो आपके लिए दुनिया में जीना कोई मुश्किल नहीं है नहीं तो ये बीमारियाँ क्यों हो रही है कि जरा सा मैं देखता हूँ कि यदि यहाँ पे झाड़ू लगाना पड़ जाए तो अरे मैं लगाऊंगा झाड़ू कहने का मतलब यह है कि अरे झाड़ू लगा दे क्या हुआ शारीरिक एक्सरसाइज ही है ना झुक झुकके करो आजकल लेडीज़ क्यों बीमार हो रही हैं कपड़े धोने के लिए आदमी बर्तन धोने के लिए आदमी खाना बनाने के लिए आदमी तो करेंगे क्या बैठे बैठे खाया और पेट बढ़ा और बीमारियाँ शुगर की बीमारी उनको ब्लड प्रेशर उनको हज़ारों बीमारियाँ नई नई पैदा हो रही क्यों हो रही है मेहनत नहीं करते मेहनती आदमी कभी मार नहीं खाता सबसे बढ़िया सुबह उठने को कोई राजी नहीं है रात को बारह एक बजे सोते हैं सुबह 10 बजे उठते हैं तो बीमारियां है तो घर बनेंगी आ, आप रात को 9 बजे सो जाओ और सुबह 4 बजे उठ जाओ मतलब ही नहीं है कि बीमारी हो तो जीवन शैली जो लोगों की जो है ना गलत हो गई है और इससे परेशान हैं हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं मैंने आज तक दवाई नहीं खाई है <laughs> ना मेरे को कोई बीमारी है इसीलिए कि मैं रात को कहीं वो बात अलग है कोई ज़रूरी ऐसा हो जाए नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ नौ बजे में सो जाता हूँ सुबह मैं ढाई तीन बजे उठ जाता हूँ जरूर क्योंकि नींद पूरी हो जाती है ऑटोमेटिकली आ खुल जाती है कोई परेशानी नहीं जाते ही मैं अच्छा चाहिए दूसरा रिकॉर्ड मेरा क्या है कि मैं आज तक गर्म पानी से नहीं आता चाहे बर्फ़ पड़ जाए जाऊँगा नहाँगा ठंडे पानी से ही तो ये मैंने अपना जीवन शैली बना रखा है और जी रहा हूँ फर्स्ट क्लास है कोई दिक्कत नहीं है ये नहीं है मेरे पास पैसा नहीं है इतना कि जो मैं अयसी करूँ अयी के लिए मेरा पैसा नहीं है क्योंकि गरीब घर से आए हैं घर के सकम ऐसे थे अपना गुजारा कर रहे हैं दाल रोटी निकल जाती है पेंशन से तो वो क्या होता है कि अपना साधारण रहना ना टिप टॉप कपड़े पहनता ना कुछ करता अपना साधारण रहता हूँ साधारण खाता हूँ ना मैं कभी बाहर की चीज़ खाता यहाँ तक कि मैं ट्रेन में यात्रा भी करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि अपने घर से खाना ले जाऊँ मजबूर हो जाए तो तब मैं वहाँ फ्रूट व्रूट लेके वो खाता हूँ बाकी मैं फालतू तो कभी मैं यहाँ तक कि आइसक्रीम भी नहीं खाता ये पिज़्ज़ा फिज़ा ये जो आजकल की चीज़ें हैं मैं कुछ नहीं खाता तो ये हमारी जीवन शैली है और बाकी चलिए दिनेश जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और बहुत ही अच्छा अपना लाइफस्टाइल के बारे में बताया और सच्चे रहने के लिए आपने कहा कि मिनिमम जो गांव में रहने वाले हैं वो सच्चे और ईमानदार होते हैं और मेहनती होते हैं और शहरों में रहने वाले थोड़े स्मार्ट हो जाते हैं तो मेहनत कम करते हैं झूठ बोलते हैं तो इस वजह से चीज़ें जो है बदल जाती हैं इसलिए वहाँ गाँव में बीमारियाँ कम हैं और यहाँ बीमारियाँ ज़्यादा है कंपेरिटिवली तो सब चीज़ें जो है बैलेंस पे जो है जो चीज़ें जैसा करते हैं वैसे बोते हैं तो वो चीज़ें आपने बताई तो चलिए आपने अपना जीवन का जो बहुत ही सुंदर अनुभव हमारे साथ इस कार्यक्रम में शेयर किया हमें अच्छा लगा आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है तो चलिए दोस्तों आज के सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले संडे इसी तरह एक बजे आपके साथ रूबरू होंगे सलामी ज़िंदगी में एक नए कलाकार को लेकर आएँगे एक नए सीनियर सिटीज़न से बात करेंगे और आज के दिनेश जी को दिनेश ध्यानी जी को हमारी और से रेडियो टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कुर रहो